आज 26 मई 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर के आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम विज्ञान भैरव की पढ़ाई करते करते अब तक करीब 31 बत्तीस तैंतीस श्लोकों को पिछली बार हो चुके हैं संक्षेप में उनको फिर से देख कर हम आज के लिए निर्धारित आगे के कार्यक्रम करते हैं तो इक्कीसवां श्लोक पिछले दो हफ्ते से देखते आए हैं जो लय फ्यूजन की तकनीक के बारे में जिसमें हम स्थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को सूक्ष्मतर में और सूक्ष्मतर को सूक्ष्मतम में विलीन कर देते हैं यानी जितने जैसे पंच महाभूत हैं उन्हें हम पंच ज्ञान इन्द्रियों में ज्ञानेंद्रियों को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में बुद्धि को प्रकृति में इस तरह से जो सूक्ष्मतम जो अभिव्यक्त है वो है सदाशिव वो सदाशिव तक हम पहुंच जाते हैं तो इस तरह हम ये लय भावना है भावनाएं यानी हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा ध्यान करते हैं कि एक जो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पंच महाभूत अपने से सूक्ष्म तन्मात्राओं में विलीन हो रहे हैं जैसे धरती गंध में विलीन हो रही है अग्नि रूप में विलीन हो रही है जल रस में विलीन हो रहा है इस तरह हम उनकी पांच तन्मात्राएं जो हैं स्पर्श रूप रस गंध और शब्द इनमें वो अपनी पंथ पाँच महाभूत विहीन होते हैं इस तरह की भावना करते हैं फिर ये पांच ज्ञानेंद्रियों में पांच तन्मात्राएं विलीन हो जाती हैं शब्द कान में विलीन हो जाता है स्पर्श चमड़े में विलीन हो फिर ये अपने सूक्ष्म बुद्धि में बुद्धि अहंकार में अहंकार पृथ्वी में प्रकृति में प्रकृति शुद्ध विद्या में शुद्ध विद्या ईश्वर में ईश्वर सदाशिव में इस तरह से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में विलीन होकर चले जाते ये लय की भावना होती है लय की भावना के द्वारा हम उल्टी दिशा में मानसिक ध्यान करते जो शिव तक ले जाते हैं एकाएक शिव की भावना हृदय में उत्पन्न करना कठिन है निराकार शिव की भावना उत्पन्न करना कठिन है साकार तो हम देख लेते हैं मूर्ति देख लेते हैं शिवलिंग देख लेते हैं लेकिन जो निराकार शिव की जो भावना है वो उत्पन्न करना कठिन है कठिनाई इसलिए है कि हमारी इंद्रियां इंद्रिया बहिरोन्मुखी यानी एक्स्ट्रावर्ल्ट बाहर की तरफ देखती हैं वो भीतर की तरफ नहीं देखती क्योंकि बाहर की तरफ इंद्रियों के द्वारा शिव देख रहा है तो इन इंद्रियों से शिव को कैसे देखें क्योंकि शिव तो देखने वाला है और इंद्रियां संसार का दृश्य शिव को दिखाने वाली हैं तो इन इंद्रियों से देखने वालों को कैसे देखेंगे जैसे हम अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देख सकते उसी तरह से हम शिव भाव को महसूस कर सकते हैं लेकिन सामान्य इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते इस लय भावना के द्वारा उस बोध तक पहुँचना संभव है इसको फ्यूजन तकनीक लय भावना बोलते हैं इसके द्वारा जो प्राप्ति होती है यानी जो सदाशिव भाव तक प्राप्ति होती है इसको आत्मव्याप्ति बोलते यानी हम इस संसार को समेट के आत्मा तक ले जाते इसलिए इसको आत्मव्याप्ति बोलते ये करना कैसे है खाली ध्यान में करना होता भीतरी ध्यान करने का इसकी बात जो अगली धारणा है पीनाम की दुर्बलाम शक्ति इसमें श्वास को जो हम मोटे तौर पर लेते हैं श्वास हमको चलाती है हम अगर ध्यान से समझें तो श्वास का हमारे चित्त से एक जबरदस्त रिश्ता है जब हम क्रोध में होते हैं श्वास तेज चलते जब बौखला जाते हैं तो श्वास लड़खड़ा के चलती है। अगर हम इस श्वास को जो कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है कभी लड़खड़ा के चलती है इस श्वास को स्थूल श्वास बोलते हैं इसको हम अगर महीन कर उसको दुर्बल कर लें बारीक कर लें जैसे एक मोटी रस्सी होती है एक पतला धागा होता है एक रेशम का धागा होता है इस तरह से हम उसको महीन कर लें तो ये महीन श्वास जब एक नियमित गति से चलते है धीमी गति से चलते हैं, तो अंदर एक शांति पैदा होती है दोनों जुड़े हैं जब चित्त उद्वेलित होता है उत्तेजित होता है क्रोध होता है, में होता है घबराहट में होता है भय में होता है उस समय श्वास बिगड़ जाती है अब श्वास और चित्त जुड़े हुए अगर हम श्वास को धीमी नियमित महीन कर लें बहुत शांति से आ रही है जा महीन कर लें तो चित्त अपने आप शांत हो जाए क्योंकि चित्त के बिगड़ने से सा सांस बिगड़ती है तो सांस के सुधरने से चित्त भी सुधर जाएगा, दोनों जुड़ों में तो इस तरह अगर हम श्वास पर अपना अधिकार कर लें कि श्वास हम शांति से धीरे से लेंगे छोड़ेंगे और ये श्वास की गति बिगड़ेगी नहीं ना लड़खड़ तो श्वास पर हमारा नियंत्रण होते है, इसे हमारा चित्त पर नियंत्रण हो जाता है जब योगी चित्त पर नियंत्रण कर लेता है तो उसे एक स्वातंत्र प्राप्त होता है एक मुक्ति प्राप्त होती है जो उसको समस्त कर्मों से मुक्त कर देती है क्योंकि वो अपने मूल भाव शिव भाव को पहचान लेते हैं उस समय वो कर्मों से मुक्त हो जाते इसकी एक और व्याख्या भी है कि अगर रात को सोते समय हम अपने सांस को धीमे धीमे लेना शुरू करते हैं और उसी धीमी गति से सांस को लेते हुए बहुत शांत और धीमी गति से श्वास लेते हुए निंद्रा को प्राप्त होते हैं तो हमको स्वप्न स्वतंत्र प्राप्त होता यानी निंद्रा में भी हमें अपनी इच्छा से स्वप्नों को बदलने की इजाजत हो जाती है जैसे आपको एक टीवी चैनल पसंद नहीं आया तो आप बदल देते हो छोड़ो इसको दूसरा देखते हो ऐसे ही स्वप्न भी आप अपनी इच्छा से देख सकते हैं। या इच्छा से किसी स्वप्न पर रोक लगा सकते हैं ये नहीं देखना तो ये स्वप्न स्वातंत्र कहलाता है। इसके बारे में हमने उसमें शिव में पढ़ा था ये श्वास पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने से प्राप्त अगली जो बात हमने पढ़ी थी भुवन अपाधि रूपण ये इसके बारे में अपने विस्तार से दो हफ्ते से चर्चा करी। आज हम एक संक्षेप चर्चा करके इसके आगे बढ़ जाते हैं इसमें शिव के दो हिस्से शिव ने अपने आप से पूरा विश्व बनाया तो ये तो तय है कि वो एक ही था उसने एक से अनेक बनाया तो उस अनेकता में दो धाराएं पैदा की एक धारा का नाम था मैं और दूसरी धारा का नाम था मेरा संसार हर कोई व्यक्ति हो जीव हो जंतु हो चिड़िया हो कुत्ता हो उसके लिए एक मैं है और एक मेरा संसार हर व्यक्ति के लिए इस जीवन में दो अनुभव हैं एक मैं और एक मेरा संसार है ये मैं सबसे बड़ा मैं नहीं है यह छोटा मैं इस मैं में, में मेरी चमड़ी तक मेरी अपनी सीमा है और उसके बाद में ये संसार यानी मेरी अहंता इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा है इसको मैं मेरा शरीर कहता हूँ उसमें है अगर मेरे घुटने में चोट लगी तो मैं बोलूँगा मुझे चोट लगी किसी ने मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाया तो मैं बुलूँगा मुझे नुकसान पहुँचाया क्योंकि मेरी अहंता मेरे, मेरे शरीर से है ना? मेरा लगाव मेरी मोहब्बत मेरा मोह अपने शरीर से है। इसको मैं समझता हूँ कि यही मेरा वास्तविक परिचय है मेरा वास्तविक परिचय मेरा शरीर है तो मेरा वास्तविक परिचय इस शरीर के रूप में देखता हूँ ये मैं और दूसरा ये संसार है तो जो मैं वाली धारा है वो शिव के प्रकाश शक्ति से बिकल और जो संसार वाली धारा है वो शिव की विमर्श धारा है दो धाराएँ हैं प्रकाश और विमर्श जैसे मैं और मेरा व्यक्तित्व मैं और मेरा व्यक्तित्व कुल मिला के अभिन्न है जैसे अग्नि और उसकी गर्मी एक कवि और उसकी कविता एक कविता कवि ने अभी लिखी नहीं है लेकिन उसके मन में एक दर्द पैदा हुआ कोई देखा एक दृश्य जिससे उसके हृदय में कष्ट हुआ तो उस कष्ट के साथ ही ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है मतलब एक कविता अंदर जन्म लेने की कोशिश करती कि वो बाहर आ जाए अभी वो कविता और कवि एक है ये अद्वैत है जब वो कविता बाहर लिख देगा तो कविता अलग हो जाएगी कवि अलग हो जाए रिश्ता फिर भी रहेगा कि इसका लेखक या कवि ये है और ये मेरी कविता है लेकिन वो संसार का हिस्सा बन जाएगी कविता यह द्वैत पैदा हो जाए और जब तक वो कविता पैदा नहीं हुई उसके भी दो स्तर हैं एक तो दर्द पैदा हुआ अंदर से भाव उमड़ा कि मुझे कविता लिखनी है इस दर्द पर एक कविता लिखनी है वैसे ही ध्रुवीकरण शुरू हो जाता जैसे ही शुरू के दृहे में संसार बनाने की भाव पैदा हुई ध्रुवीकरण शुरू हो जाता वर्ण और कला का यानी वो जो उसका जो प्रकाश वाला हिस्सा है वो वर्ण और जो कला वाला हिस्सा है वो जो विमर्श वाला हिस्सा है और विमर्श वाला हिस्सा है वो कला बन जाता है या उस हृदय में कविता का सर्जन होने के लिए सबसे पहले एक बीज पड़ा एक पीड़ा का और उस पीड़ा के साथ ही हृदय में कविता लिखने का भाव आया अभी कवि और वो कविता अभिन्न है अभी शब्दों की रचना भी नहीं हुई अभी कविता किस रूप में आएगी ये भी नहीं हुई अब ये अगर दर्द का बीज किसी भी समाज के किसी भी देश के संवेदनशील व्यक्ति के हृदय में पैदा होता है तो वो एक जैसा होता है चाहे वो अंग्रेज के हृदय में हो रशियन के हृदय में हो चाइनीज के हृदय में हो या हिंदुस्तानी के हृदय में वो बीच एक जैसा उसका वो दर्द एक जैसा है इसलिए वो पारावाणी के स्तर पर है वो दर्द में अभी कोई भाषा नहीं है अगर आपका हृदय कभी रोता है तो उस रोने में कोई भाषा नहीं है एक दर्द होता है तो दर्द होने में कोई भाषा नहीं क्योंकि वो परावाणी स्तर पर है इसलिए ये है पर स्तर पर वर्ण और कला ये ध्रुवीकरण शुरू हो गया। वर्ण यानी कवि कला यानी कविता दोनों अभी अभिन्न रूप से एक हैं इन दोनों के बीच में अभी एक ध्रुवीकरण शुरू हो गया हृदय के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई कि मेरे को कविता लिखनी है ऐसे ही शिव के हृदय में एक उथल पुथल शुरू हो गई कि मुझे एक संसार बनाना है तो उस संसार को बनाने के क्रम में उस सबसे पहले उसके हृदय में जो इच्छा जागी वो इच्छा शक्ति कहलाती है सबसे पहले जो इच्छा जागी शिव की वो इच्छा शक्ति कहलाती है और उससे ही ये दोनों हिस्से बने जैसे दर्द का बीज पड़ा कवि के हृदय में आया मैंने कविता लिखनी है तो वो बीज के कोई शब्द नहीं है ना उसकी कोई भाषा है और वही दर्द कला के रूप में उसके अंदर पसरने लगा तो कला क्या है कला एक रचनात्मकता है एक क्रिएटिविटी है और वर्ण क्या है उस रचनात्मकता का इंडेक्स है यानी उस रचनात्मकता का माप है कवि के बिगैर कविता नहीं हो सकती इसलिए वर्ण के बिगैर कला नहीं हो सकती शिव के बिगैर शक्ति नहीं हो सकती इसलिए वर्ण के बिगैर कला या संसार का जन्म नहीं हो सकता संसार दो रूपों में दो धाराएं पैदा हुई मैं और मेरा संसार तो मैं की धारा प्रकाश से आई और मेरा संसार की धारा विमर्श से आई तो विमर्श की धारा को देशाधवा कहते हैं और जो प्रकाश की धारा को कालाध्वा कहते हैं कालाद्वा मतलब समय के अधीन जो विकास समय के अधीन होता है हम कहें मैं ये मेरा शरीर ये मेरा मैं हम गहराई से चिंतन करें तो समय के अधीन है एक समय तो ये शरीर था ही नहीं एक थोड़े दिन बाद ये समय आएगा जब मेरा शरीर नहीं रहेगा है ना और मैं का सारा चिंतन समय के अधीन है क्योंकि जब भी मैं अगर कोई भी चीज सोचता हूँ संसार की तो बिना समय का एस्पेक्ट के सोच नहीं सकता जैसे जल को अगर लाना है तो पात्र जरूरी है बिना पात्र के मैं हम कहें कि जल ले आओ गिलास मत लाना बर्तन मत लाना मटकी मत लाना जल ले आओ, जल लाने सकते हैं आप क्योंकि संसार के अंदर जल को लाना है तो एक पात्र जरूरी है जिसमें वो आप ला सकते हो ऐसे ही हमारा चिंतन बिना समय की अवधारणा के होता ही नहीं सांसारिक चिंतन समय के साथ जुड़ा हुआ है आप कुछ भी सोचो आज मैं ऐसा कर लूंगा इसमें आज समय का हिस्सा है कल मैं वहां जाऊंगा यह हिस्सा है कल तुम आ गए मतलब थोड़ी देर पहले नहीं आए थे अभी इस आ गए है ना इसके साथ फिर समय जुड़ा हुआ है इस हर मय में बिना समय के कुछ भी नहीं होता समय इस मय का अभिन्न हिस्सा है और यही साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ टाइम यानी मनोवैज्ञानिक रूप से जो समय हमको व्यतीत होता है प्रतीत होता है इस सीमित मय के कारण होता है क्योंकि ये उदाहरणा थोड़ी सी कठिन महसूस होती है क्योंकि यह अवधारणाएं आज के विज्ञान से बहुत ज़्यादा मयल खाती तो ये सारे अवधारणा समय के अधीन होती है और हमारे ऋषि इस बात को समझते थे तो उन्होंने इसका नाम रखा कालाध्वाने समय के अधीन संसार की दो धाराएं बनी एक समय के अधीन और एक अंतरिक्ष के अधीन और फिर आइंस्टीन ने बताया कि दोनों अभिन्न हैं समय के बिगड़ अंतरिक्ष नहीं रह सकता और अंतरिक्ष के बिगड़ समय नहीं रह सकता समय की अवधारणा साइकोलॉजिकल है हमको तो ये वर्षों पहले ऋषि कह गए थे कि तुम्हारे इतने जन्म हो जाएगा जब तो तक ब्रह्मा की एक पलट झपकती उसका समय साइकोलॉजिकल टाइम अलग है और हमारा साइकोलॉजिकल टाइम अलग है हम अपने ही जीवन में बात कर रहे हैं तो अच्छा दिन फट से बीत जाता है और बुरा दिन बड़ी मुश्किल से कटता है तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है समय की या समय की जो मानसिक अवधारणा है वो निरपेक्ष नहीं है ये सापेक्ष है ये निर्भर करती है कई अन्य घटकों पर निर्भर करती है सबसे बड़ी वो निर्भरता उसकी अंतरिक्ष पर समय की इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं अंतरिक्ष और समय तो अंतरिक्ष वाली अवधारणा जो है काला दोहा के अंतर्गत वर्ण मंत्र और पद मंत्र वह हिस्सा है जिसको हम ढूंढते आए हैं वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं वो कहते हैं जो तत्व है जिनके द्वारा ये संसार निर्मित शिव सूत्र कहता है 36 तत्व हैं तो ये तत्व है ये काय से बने हुए इनके घटक बनाने वाले कौन हैं इनके माता पिता कौन है जिनसे इमीजिएट बने जैसे हम कहते हैं कि ये सोना है और इससे गहना बना तो इस गहने के माता पिता क्या हुआ है सोना कि सोने ने सीधे सीधे गहना बनाया तो वो क्या है जिससे ये 36 तत्व बने उन छत्तीस तत्वों में ऐसी चीज जो सब्य एक जैसे है सब में उसमें कोई भिन्नता नहीं वो 36 तत्व जिनसे बने हैं उन छत्तीसों में एक कॉमन फैक्टर जैसे 36 तरह के गहने हैं उनके सब में सोना है तो सोना उसका कॉमन फैक्टर है तो कि सब में सोना है ऐसे ही क्या इन 36 तत्वों में कोई ऐसा है जो सब में बराबरी से है उसका नाम है मंत्र और वैज्ञानिक उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल जिसके बारे में अभी डेढ़ दो साल पहले काफी हल्ला मल्ला मचा था कि भाई 36 तत्वों का मूल विधायक घटक क्या है जिसके द्वारा इन 36 तत्वों की संरचना हुई तो उन 36 तत्वों के मूल विधायक घटक को बोलते हैं मंत्र उन मंत्र के द्वारा वो 36 तत्व बने हैं उन 36 तत्वों में मंत्र अलग अलग मात्रा में है लेकिन वो मंत्र से ही बने हैं। तो शिव से जो अवतरित हुई धारा उससे बना मंत्र यानी वर्ण से बना मंत्र वर्ण का मतलब हमने बता दिया कि जो उधर की तरफ जो कार्यशील का पैदा हो रही कविता पैदा हो रही है उस कविता फायदा करने के पीछे जो उसके अंदर उथल पुथल हो रही है वो है वर्ण कला है जो क्रिएटिविटी है जो संसार बन रहा है जो कविता लिखी जा रही है यह मंत्र वह है जिसके द्वारा संसार के घटकों का निर्माण हो रहा है और अंतिम रूप से पद और भवन अब ये यहाँ पर आके मैं मेरा मैं और मेरा संसार पूरी तरह से अलग हो गया इस तीसरे यानि अपर स्तर पर यानी सांसारिक स्तर पर जबकि द्वैत का प्रादुर्भाव हो गया वहाँ पर अद्वैत था यहाँ पर द्वैताद्वैत हुआ और यहाँ पर पूरा द्वैत हो गया यहाँ पर क्या हुआ मैं और मेरा संसार अब मेरा संसार को मैं जैसा निरूपित करता हूँ जैसे मेरे आसपास संसार को जिस दृष्टि से देखता हूँ इन पांच ज्ञान इंद्रियों से उसका निचोड़ निकालता हूँ उसको बोलते हैं पद इसको बोलते हैं भाव, इंडिजुअलिटी वैयक्तिकता जिसको बोलते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ और उसमें जो मेरी व्यक्तिकता है जो इंडिजुअलिटी है उसको हम संस्कृत में वैष्टिभाव बोलते हैं के व्यक्ति भाव पद है और भाव भुवन है भुवन है जो मेरे आसपास मेरा संसार है और उसको मैं जिस तरीके से इंटरप्रेट करता हूं जिस तरीके से संसार को मैं देखता हूं वो मेरा व्यक्ति भाव हर बार जब मैं अपना आकलन करूंगा तो संसार समाविष्ट होगा ही जैसे अभी बताया था कि समय समाविष्ट होगा ही व्यक्ति भाव में बिना समय के मैं साइकोलॉजिकल मैं हो ही नहीं सकता जितना साइकोलॉजिकल मैं है ये समय के अधीन है समय एक सापेक्षिक अवधारणा है निरपेक्ष नहीं है और इस अवधारणा से जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं समय को थाम देते हैं थोड़ी देर तो तुरंत शिवत्वता आ जाती है क्योंकि हम उसी समय समय और अंतरिक्ष दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं उस स्थिति को महाकाल की स्थिति या अकाल की स्थिति कहते हैं, जहाँ पर कि हम इस काल से ऊपर उठ गए वो महाकाल की स्थिति हो जाती या जैसे कि गुरु नानक देव कहते थे अकाल की स्थिति एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्बह निर्भय अकाल मूर्ति तो ये सेंस ऑफ टाइम दे कालाधवार सेंस ऑफ स्पेस देशा दो भुवन या न प्रकट संसार प्रकट संसार में क्या आ गया समस्त अंतरिक्ष सारी प्रकाश गंगा है, ये धरती और मेरे अलावा सारे जीव जंतु क्योंकि मैं तो यहां खड़ा हूं और मेरे अलावा सब आप भी मेरे लिए संसार का हिस्सा हो और आपके लिए मैं संसार का हिस्सा हूं हम दोनों अभिन्न हैं हमारे स्रोत एक वहाँ से चले थे शूज लेकिन यहाँ आते आते ऐसे हो गए कि आप आप हो गए मैं मैं होकर आपस में लड़ने मिट, मरने मिटने को तैयार है, मारने को तैयार है एक दूसरे को क्योंकि हम उस भिन्नता तक उस अभिन्नता फिर भिन्नता में अभिन्नता और पूर्ण भिन्नता में आ गए। इस को हम तीन हफ्ते से बार बार रिपीट करने के पीछे एक ही कारण है कि ये ब्रह्मांड की इतनी सुंदर व्याख्या जो आज के विज्ञान सम्मत है, कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम इसको बार बार प्रिपेयर करता कि इसकी भावना प्रबल हो सके और समय के साथ हम इसको फिर बीच में बीच में जाएंगे इस भावना को समझने के तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि संसार जिस दो रास्तों से बना वर्ण मंत्र और पद शिवल के बनाए और शक्ति में बनाएं कला तत्व और भुवन और दोनों एक ही हैं और ये छः रास्तों से अलग अलग हो गए इसलिए इसका नाम है ये जो अध हैं इनका नाम है षड अधने छ रास्ते संस्कृत शब्द है अधनि रास्ते छवा यानि छ रास्ते इन छह रास्तों से शिव ने संसार के रूप में अपने आप को तब्दील कर दिया अपने आप को बदल दिया तो हम मैं समय के अधीन हूं और मेरा संसार अंतरिक्ष के अधीन है यह आधीनता आर्टिफिशियल है सचमुच में समय और अंतरिक्ष से ऊपर उठ के जब देखता है इंसान उनको और हमारी जितने धारणाएं हैं उन धारणाओं में हम समय को मात करना चाहते हैं अंतरिक्ष को भी मात करना चाहते तभी शिवत्वता तो पैदा होती है तभी हमारे में अकाल भावना पैदा होती है समय से परे होने की भावना पैदा होती है और जब वो होती है तो हम इस उल्टे रस्ते से शिवत्ता तो चले जाते हैं तो इसमें हमको करना क्या है इस भावना में भुवनाधि रूपेणा जो तैतीसवीं धारणा है इसमें करना यह है कि हमको पद और भुवन यानी संसार और मैं इसका विनिनीकरण शुरू करना है कि मैं शिवता से आया हूँ इससे सबसे पहले मैं अपने आप को मंत्र से गॉड पार्टिकल से जोड़ दूंगा संसार तत्व से आया है तो 36 तत्वों में इन संसार को विलीन कर दूंगा ये कैसे करना है भावना करके लय भावना से उसके बाद में हम जब लगत कंटेम्परेट करते हैं लगत ध्यान करते हैं जाकर चिंतन करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो आपको ठोस संसार दिखाई दे रहा है चारों तरफ वास्तव में एक गहरे सत्य का प्रतिबिंब है वास्तविक सत्य है तत्व और जिनके द्वारा ये संसार बना हुआ दिखाई दे रहा है और मैं जिसको मैं समझता हूँ वास्तव में उस मंत्र का अनुज मंत्र से पैदा हुआ हूं मंत्र का पुत्र हूं तो जब ये समझ में आता है कि मैं मंत्र हूँ और ये संसार तत्व रूप है तो इस संसार में मेरी देखने की दृष्टि बदल जाती है फिर और अधिक गहरे चिंतन के बाद ये समझ में आता है कि तत्व भी और गहरे सत्य कला का प्रतिबिंब कला से पैदा हुआ जिसे हृदय में कविता पैदा हुई फिर हृदय में कविता के लिए शब्द पैदा होते अब ये शब्द में भेद आ गया है रशियन के दिमाग में अलग शब्द आएंगे अंग्रेज के दिमाग में अलग शब्द आएंगे हिंदू के दिमाग में अलग शब्द आएंगे तो उन शब्दों के स्तर पर कविता और कवि में अभी भी अभेद है उसके हृदय में कविता है वो चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे चाहे उन शब्दों को बदल दे अभी भी वो कविता हृदय में ही है अभी वो कागज पे नहीं आई इसलिए क्या इस तरह है का स्तर है कविता बनी अंदर ही अंदर अलग हो गई अब कागज पे आने वाली है लेकिन अभी फैसला सुरक्षित है उसने लिखने का तय नहीं किया है शब्द अंतिम रूप नहीं दिया है अभी कागज पे नहीं उतरा है अभी कुछ भी हो सकता है ऐसे ही तत्वों से भवन कैसा भी बन सकता है उस तत्व से वो लकड़ी भी बन सकती है आदमी के शरीर भी बन सकता है सब कुछ बन सकता है क्योंकि अभी अंतिम फैसला बाकी वहाँ पर हृदय के अंदर एक दर्द पैदा हुआ था कि संसार बनाना इसलिए एक जैसे कवि के हृदय में दर्द पैदा हुआ कि मुझे एक कविता लिखना उस समय कोई शब्द नहीं थे संसार के किसी भी देश के व्यक्ति के अंदर हृदय में दर्द पैदा होगा तो ऐसे ही दर्द पैदा होगा कोई भाषा का परिवर्तन नहीं होगा बाद में वो अंदर ही अंदर भाषा में बदल जाएगा लेकिन भाषा में बदलता है ये कौन सी भाषा होगी सबसे पहले पश्चमती फिर मध्यमा इसमें मध्यमा में आते आते शब्द अंदर प्रखर होने लगते और जब वो उस कविता को लिख देता है तो वो भुवन के रूप में प्रकट हो जाती है उस समय उसकी उस कविता पर पूर्ण अधिकार नहीं रह जाता मान लो मैंने कविता लिख दी और उस कविता में आपका अपमान हो गया आपने मुझ पर नाराजी जाहिर करी मुझ पे दावा ठोक दिया कि तो मेरा अपमान किया है अब यहाँ पर कर्मफल शुरू हो जाता है यहाँ तक कर्मफल नहीं है जहाँ तक वर्ण कला मंत्र और तत्व है यहाँ पर कर्म और कर्मफल से परे है लेकिन जैसे ही प्रकट अंतरिक्ष प्रकट समय मैं और मेरे का भेद शुरू हुआ उस समय फल भी प्रकट हुआ मेरे अंदर एक कविता है मेरे मन के अंदर एक गाली है मेरे मन के अंदर तुमको मारने की इच्छा है तब तक कोई फल नहीं लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपने बाह्य संसार में प्रकट किया मैंने अपने गुस्से को लड़ाई के रूप में प्रकट कर दिया मेरी कविता को शब्दों के रूप में प्रकट कर दिया मेरी गालियों को मैंने अपने जीबान से बाहर निकाल दिया इसके बाद उन कर्मों की जवाबदारी मेरी ही हो गई यही कर्म है यही कर्मफल है इसलिए संसार संसार के कर्म को मूलभूत रूप से समझने के लिए चार्ट जितना अच्छा है इससे ज़्यादा कोई अच्छा तरीका ही नहीं हो सकता संसार को समझने के लिए शरद की विधि को हम चूंकि कठिन हैं बहुत आसान नहीं है हृदयंगम होने में परेशानी आती है इसको हम बार में कुछ समय बाद फिर से समझने का प्रयास करेंगे लेकिन फिलहाल अब हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि तीन हफ्ते से रो हर बार इसको समझने का प्रयास किया क्योंकि ये सबसे कठिन अवधारणा है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसको समझने से संसार को समझने में बहुत आसानी होती है और इसमें योगी को करना होता है स्थूल को सूक्ष्म सूक्ष्म को सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम को अति सूक्ष्म में विलीन करना है और जैसे विलीन करता है वो समय से परे हो जाता है अंतरिक्ष से परे हो जाता है और उसमें मैं और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है वो प्रकाश विमर्श दोनों इस भावना को चित्त प्रलय हैं अभी पहली क्या हमने पढ़ी थी आत्मव्याप्ति इसके पहले पढ़ी थी दूसरा है चित्त प्रलय अब योग की दृष्टि से आत्मव्याप्ति अपर लक्ष्य है यानी छोटा लक्ष्य आत्मव्याप्ति छोटा लक्ष्य जिसमें हमने कहा था कि पंच पंचमहाभूतों को पंच तन्मात्राओं में मिला दो पंच तन्मात्राओं को ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रियों को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में इस तरीके से जब हमने रिवर्स करा था तो वो आत्मव्याप्ति थी और आत्मव्याप्ति अपर लक्ष्य छोटा लक्ष्य उससे अगला लक्ष्य है चित्त प्रलय जो इसके द्वारा हम शरदवा की विधि से पैदा होता यह चित्र परलाय अब इसके अगला वाला जो अस्य सर्वस्य के नाम से जो अभी हमने पढ़ी थी अगला वाला अगला वाला यह बताता है कि अब हमको सीधे सीधे शिव तत्व पर ध्यान करना अब फर्क क्या है इसके द्वारा हम शिव तत्व तक तो पहुंच जाते हैं शरणवा की फिर भी शिव तत्व का रहस्य हृदय नहीं हो पाता शिव तत्व तक पहुंच गए जैसे आप मान लो कि इस आश्रम के रहस्य को जानना चाहते हैं और अमेरिका में रहते हैं। तो सारे रास्ते पार करते हुए यहाँ आ गए लेकिन अभी आप बाहर ताला लगा हुआ है अंदर क्या है आपको कुछ भी नहीं मालूम, इसके रहस्य को अभी भी आपके लिए रहस्य है ऐसे शिव तत्व तक पहुँचना एक बात है और उसके रहस्य को समझना अगली बात है इसलिए चित्त प्रलय तक हम शिव तत्वों से प का हो गया हमारा आमना सामना हो गया शिव तत्व पहुंच गया अब उसके बाद हमको उस शिव तत्व का हस्य खोलना है उसकी चाबी खोलना है अब हमको पता लगाना है कि ये शिव तत्व क्या है इसका आत्म बहुत करना है और मैं शिव हूं ये मुझे स्थाई रूप से जानना है तो इसके लिए क्या करना होता है इस तीसरी जो चीज है वह है शिवव्यापति तो पहली थी आत्मव्याप्ति दूसरी थी चित्त प्रलय और तीसरी है शिव शिवव्याप्ति इस व्याप्ति में सीधे सीधे ध्यान शिव तत्व पर करना है फर्क क्या है यहाँ पर हमने क्रमशः समय गाड पार्टिकल वर्ण ऐसे एक में दूसरे दूसरे पहले में पहले को शून्य में मिला है रिवर्स दिशा में यह क्रमशः करा था अब हम जब शिव तत्वों पर ध्यान करते हैं तो ये एकाएक करते हैं समस्त सृष्टि को सीधे सीधे उठा के शिव तत्व में डाल देते हैं कि ये शिव तत्व ही है जो ये संसार पर प्रकट अब हमें शडद्वा से आगे बढ़ जाते हैं पहली विधि थी धीरे धीरे क्रिएटिव कंप्लेटेशन बनते हैं कंटेम्प्रेशन क्रिएटिव कंटेम्प्रेशन यानी रचनात्मक चिंतन जिसके द्वारा हम एक एक स्टेप आगे बढ़े थे लेकिन यहाँ पर हम एकाएक शिव तत्व में सब कुछ समाज सम्मिलित कर देते हैं इसको कठिन मत समझना बहुत जितनी सीधे सीधे भाषा में बोल रहा हूँ उतनी सीधे सीधे सी बात है कि संसार शिव तत्व से अभिन्न है इस बात का ध्यान करना बस यही ध्यान करना है कि ब्रह्मांड और शिव तत्व जो एक बिंदु रूप है जिसके अंदर मैं अभी तक शरद हुआ की से ऊपर चढ़ के आया हूँ वो ब्रह्मांड एक अब फर्क क्या इसमें एक एक करके ऊपर चढ़े थे उसमें एकदम ऊपर एकदम नीचे एकदम ऊपर एकदम नीचे ये अंतिम शिवत्वता कहलाती हमने शिव सूत्र में भी पढ़ा था कि शिव भाव वो नहीं है जो शिव भाव का अनुभव कर सके शिव भाव से संसार भाव और संसार भाव से शिवभाव तक स्वतंत्रता से जो विचरण कर सके वो शिवभाव है शिव वो नहीं है कि जो शुभाव का अनुभव एक बार कर ले वरन वो इस संसार में शिव और शिव में संसार को दोनों तरफ से देख सके जो जब चाहे शिव स्थिति तक चला जाए और जब चाहे संसार की स्थिति में आ जाए जब चाहे शिव का ध्यान लगा ले, जब चाहे संसार में सड़क पर लड़ाई करने बैठ जाए क्योंकि उसको दोनों स्तरों पर समानता से अधिकार है क्योंकि शिव ऐसा ही नहीं है कि शिव तक चला गया अब वो मजबूर है संसार में नहीं आ सकता नहीं शिव में कोई मजबूरी हो ही नहीं सकती शो में ऐसी भी मजबूरी नहीं हो सकती वो बुरा व्यवहार नहीं कर सके शो में ऐसी भी मजबूरी नहीं हो सकती कि चोरी डके डकेकैते नहीं कर सके वो चोरी भी कर सकता है, डकेतें भी कर सकता है सब कुछ कर सकता है। आप बोलोगे ऐसा उल्टी सुल्टी बात कैसे हो रही है ये उल्टी सुल्टी नहीं है यही पूर्ण स्वातंत्र है पूर्ण स्वातंत्र वो है जो उसमें कुछ भी असंभव नहीं छोड़ता और यही कारण है कि शिव की बारात में सब कुछ भूत जुड़ेल भी सब कुछ है। क्यों है क्योंकि वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दोनों को लेके चलता है दोनों का केंद्र है जहां योगी है एक तरफ उसके हाथ में तो दूसरे हाथ में भूत चुड़ेल भी सब कुछ, सब कुछ उसके हाथ में सब कुछ उसी का रूप है आप कहते तो हो कि हमारे पास अगर कोई डाकू आ जाए तो क्या हम उसको शिव समझें निश्चित ही शिव है अपने कर्मों के कारण शिव डाकू का रूप लेके आपके पास आया अगर कोई चोर आया है तो निश्चित ही शिव है वो हमारे कर्मों के कारण शिव का रूप चोर का रूप लेके आपके घर में आया है सांसारिकता यह है कि हमको उसका सामना करना है लेकिन सत्य तो यही है कि वो शिव ही है, और शिव ने अगर कोई विभत् स्वरूप रखा है आपके लिए तो आपके कर्मों का परिणाम आपने जो प्रोजेक्ट किया था प्रक्षेपित किया था वही लौट के आपके पास आए अगर हमने कुछ दुष्कर्म प्रोजेक्ट किए थे तो वही दुष्कर्म लौट के तो फिर शिव तो प्रतिबिंब है आईना है जो आपको अपना चेहरा दिखा देता है वो अगर आपके दुष्कर्म है तो बुरा रूप लेके सामने आ जाएगा सत्कर्म है तो मित्र के रूप में सामने आएगा इस तरह से संसार में जो कुछ है शिव है इस भावना पर जब कंटेम्पलेट करते हैं इस भावना का जब चिंतन करते हैं तो वो चिंतन शिव के स्वरूप को उजागर कर देता है हृदय में शिवो हम की भावना का दीप जला देता है दे। जब हमको एक प्रकाश प्रकट हो जाता है जो हम देखने वाले को देख सकते यानी हम इंट्रोवर्ट हो जाता है अंतर्मुखी हो जाते हैं अब हम हमारी इंद्रियों से बाहर जो देखने रहे दृश्य उस दृश्य को बाहर नहीं बल्कि हम उस दृश्य को दिखाने वाले प्रोजेक्टर को देख रहे हैं हमारी अपनी आत्मा है जो वही प्रोजेक्ट कर रही पूरे संसार को उसको हम देखते हैं लेकिन तब देख सकते हैं जब हम इंट्रोवर्ट हो जाए अंतर्मुखी हो जाए हमारी इंद्रियाँ बाहर के बजाय भीतरोन्मुख हो जाए और भीतर की तरफ देखने लगें तब वो अपने क्रिएटर को देख सकते लेकिन उस क्रिएटर को किस रूप में देखेगी वो एक प्रकाश के रूप में देखेगी एक बोध के रूप में देखेगी और वो बोध इतनी प्रबलता से आपको रोमांचित कर देता है कि जब हमको अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आता है क्षणभर के लिए आएगा धीरे धीरे स्थाई होता चला जाएगा क्षणभर के लिए कौन जाएगा जितनी भी धारणाएं दी है। इनको अगर हम ईमानदारी से घर पे करते हैं तो क्षण भर को शिवभाव कौन देगा बिजली की कौम की तरह आएगा रोमांचित कर जाएगा क्षण भर को धड़कन रुक जाएगी क्षण भर को सांस रुक जाएगी और ये निश्चित होता है और उसके बाद में हम फिर वापस संसार में आ लेकिन शिवत्वता सिर्फ उस बोध तक नहीं है शिवत्वता उस बोध से नीचे उतरना और नीचे उतरना के वापस उस बोध तक जाना इसमें पूर्ण स्वतंत्र हो जाना ही शिवत्वता तो यह है शिव व्याप्त, शिव पर चिंतन और उस चिंतन में पूर्ण स्वतंत्रता कि मैं संसार से शिव शिव से संसार तक की यात्रा पूर्ण स्वतंत्रता से कर सकता इन सब आदवाओं में घूम सकता हूं, ये मेरी पूर्ण स्वतंत्रता कि मैं जब चाहूं तत्व का बोध समझ लू जब चाहू मंत्र स्तर पर आ जाऊँ जब चाहू संसार के स्तर पर आ जाऊँ जब चाहूँ समय के अधीन हो जाओ, जब चाहे समय से परे हो जाओ। अगला है विश्वमेतन महादेवी ये शून्य की पहली धारणा है उधर इस धारणा में हम ये चिंतन करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड शून्य रूप अब इस शून्य को समझने के लिए हम शून्य की दो अपोजिट धारणाओं को समझ शून्य, एक तरफ तो शक्तिहीन अस्तित्वहीन दीनहीन दिखाई देता ऐसा ही हमको भी भगवान दिखाई देता है क्या कर लेगा अगर हम उसको वास्तव में समझते तो दुष्कर्म करते ही नहीं दिखता ही नहीं हमारे को तो हमको लगता है कहा हम उसको इंडोर से नहीं कर पाते हम उसको तस्दीक ही नहीं कर पाते हम उसका बोध ही नहीं कर पाते इसलिए हम चाहते हैं कि हम चाहें जो करें हम कहें कि नहीं नहीं हम तो मानते हैं अगर हम मानते हो तो वो कर ही नहीं सकते जो हम कर्म फल के जन्म वो कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि हम वो कार्य करते हैं तो हमारा मानना झूठा है अगर हम सच्चे रूप में मानते हैं तो वो काम कर ही नहीं सकते इसलिए हम शिव को क्या मानते हैं सुन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं शिव तो बाद में सजा देगा तुम कभी शिव से डर ही नहीं सकते पर गुरु से जरूर डरोगे वो तुमको यहीं खड़े खड़े डंडा मार सकते हैं क्योंकि वो साक्षात बैठा है सामने और शिव तुम सब चोरी मारी सब करोगे तुम बोलते कहाँ आ रहे देखना तो शिव की हमारी जो भावना है एक है शून्य की शून्य की मतलब ना तो उसका आकार है ना रूप है ना हम उसकी उपस्थिति ठीक से मान पाते मानते भी हैं तो झूठा मानते सत्य में हम उसके भावना से दूर हैं हम नहीं मानते कि वो है अगर हम मानते तो हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो करुणफल का जन्म इसलिए हम मानते ही नहीं शिव को अगर जानते भी हो तो मानते नहीं इसलिए वो एक शून्य है दूसरा शून्य वो है जो इस संसार में पूर्णतः व्याप्त है जिसने अपने आप में इसको सबको समेट रखा इसकी भावना गणित में बहुत अच्छी समझ में आती है अपन कितनी बार चर्चा कर चुके एक बहुत बड़ी संख्या ले लो बहुत बड़ी संख्या ले लो और शून्य से गुणा कर दो तो बताओ ताकत ज्यादा किसकी वो बड़ी संख्या में शून्य समझ आएगा कि शून्य में बड़ी संख्या समझ आएगी शून्य में बड़ी संख्या समझ आएगी अरबो खरबो कुछ भी ले लो उसमें शून्य का गुणा कर दो वो सारी कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी बड़ी संख्या वो शून्य में समा जाएगी यानी शून्य की शक्ति अपरिमित उसकी शक्ति का कोई अंदाजे नहीं लगा सकता तो शून्य में जब वो सब कुछ समा सकता उस शून्य की बात वो शिव है शून्य की बात फिर हम अवधारण समझें शून्य से गिनती शुरू होती है एक दो तीन चार शून्य से ही गिनती शुरू होती है वास्तविक गिनती शून्य से शुरू होती है कि शून्य के बाद एक आएगा किधर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्शन का मतलब द्वैत शून्य के आगे दो दिशाएं हैं एक पॉजिटिव दिशा है, है धनात्मक दिशा है जहां पर कि प्लस वन टू थ्री फोर एक दूसरी दिशा है माइनस वन माइनस टू माइनस ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ये नेगेटिव की दिशा है पर दोनों के बीच में खड़ा कौन है? दोनों के बीच में दोनों को जोड़ के कौन खड़ा है शून्य वही है जो त्रिशूल को थामे हुए है, वही है जो पूरे संसार की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को अपने में समाये हुए है, तभी हम कहते हैं वो गले में जहर को अटका के है उसने नीलकंठ है क्यों नीलकंठ कहते हैं उसको क्यों उसने सिर्फ पॉजिटिविटी का नाटक नहीं करा कि योगियों में ही मैं हूं वो कहता भूत चोड़ल में भी मैं हूं चोर डाकू चक्के और सबको सजा देने वाले में भी मैं हूं मैं दंड पाणी सबको कर्मों का फल देने वाला भी मैं हूं वो नेगेटिविटी आपके कर्मों से पैदा होती है नेगेटिविटी शिव को मजा नहीं आता जबरदस्ती पैदा नहीं हम नेगेटिविटी चाहते हैं नेगेटिविटी दे देते हैं हम पॉजिटिविटी चाहते हैं पॉजिटिविटी देते हैं और हम दोनों में चाहते हैं कि न तो मेरे को आपको एक शुभ फल चाहिए और न कहीं दुष्फल चाहिए दोनों फल नहीं चाहिए मेरे को तब क्या आ जाता है शून्य उस समय शून्य प्रखर हो जाता है तो हम उस शून्य पर ध्यान करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर शून्य का ध्यान है शून्य में तन महादेवी वो कहते हैं कि हे महादेवी जो योगी शून्य पर ध्यान करता है वो शून्यति शून्य में विलीन हो जाता है शून्य वो उनका अपना स्वयं का स्वभाव है जहां पर कि शून्य का मतलब मुझे ना किसी से मोह है ना किसी से व्यय जो कुछ है मैं हूं अकेला हूं एक चाहे आपको भिन्नता दिखे इतने बड़े संसार की लेकिन मैं शून्य स्वरूप उस शून्य पर जब हम ध्यान करते तो शून्यति शून्य में विलीन होने की अर्हता प्राप्त हो जाती है योग्यता प्राप्त हो जाती है इस तरह से शून्य का ध्यान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है शून्य का ध्यान कठिन जरूर है लेकिन जब हम उसके अवधारणों को समझते हैं तो हम जानते हैं कि शून्य ही है जो इस ब्रह्मांड को समा सकते किसी ने भी दो का गुणा कर दो तो फिर एक अलग संख्या आ जाएगी तीन का गुणा कर दो और परिधि की तरफ दिशा में और आगे बढ़ जाएगा आपके पास धन है एक करोड़ दो का गुणा कर दो, दो करोड़ हो जाएगा तीन का गुणा कर दो तीन करोड़ हो जाएगा चार करोड़ चार करोड़ हो जाएगा अरे भाई मेरे जब से पैदा हुआ जब से मैंने सौ करोड़ कर लिए पहले मेरे पास दस रुपये थे ठीक है आपने एक गुणा है वो मल्टीप्लिकेशन की फिर भी सीमा है कितना भी मल्टीप्लाई कर लो उसकी एक सीमा है असीम कभी नहीं हो सकता लेकिन शून्य असीम है उसकी क्षमता भी असीम है जैसे ही शून्य से गुणा करोगे वो अपने आप में सबको समझ गया ऐसे ही उस शून्य की अवधारणा में शून्य की भावना से शून्य का ध्यान करने से शून्य शून्य में प्रवेश की पात्रता हासिल होती है। अब इसके आगे एक धारणा बड़ी सुंदर धारणा है वो धारणा है घटाधी भाजेन दृष्टि किसी बर्तन खाली बर्तन में माथा घुसा के उसमें देखो एक बड़ा बर्तन ले लो कपीली और कुछ नहीं करना है खाली उसके अंदर सिर घुसा के उसके अंदर देखना है बोलेगा इससे क्या होगा हम जो कुछ भी इतनी एक्सरसाइजेस करें इसमें जो 112 आने वाले जिसमें अभी हम छत्तीसवीं एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं छत्तीसवीं धारणा की बात कर रहे हैं हर धारणा से शिवानुग्रह प्राप्त और शिव ने अनुग्रह करके इतनी छोटी छोटी विधियां आपको बता दी कि हमारे दिन भर के कार्यों के बीच में हम उनको ऐसे कर सकते हैं जैसा चुटकी का काम है यानी शिव का अनुग्रह प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना हम मान बैठे हमको लगता है कि अरे भगवान का अनुग्रह क्या होता है क्या जीवन में कैसे होगा हम भगवान का अनुग्रह गलत दिशा में मान बैठे अगर हमारा प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो हमसे भगवान ने अनुग्रह करा हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाता तो भगवान का अनुग्रह है। कभी हमारी नौकरी अच्छी लगी तो भगवान का अनुग्रह है। सचमुच में इसमें से कुछ नहीं तो भगवान का तो एक ही अनुग्रह होता है जब भगवान का बोध हमारे हृदय में प्रबल हो जाए बाकी सब संसार के अनुग्रह हैं भगवान का अनुग्रह नहीं तो आपके कर्मफल हैं जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं सफलताओं के रूप में कोई भी सफलता आर्थिक सामाजिक कोई से भी सफलता हर सफलता के पीछे है, हमारे कर्मफल हैं जो हमें लौट लौट के सुफल दे रहे हैं लेकिन इन सुफलों को भोगने के बाद हमसे नए कर्म होंगे और लौट लौट के वो कुफल देंगे इसलिए इस सुफल और कुफल की दौड़ चलती रहेगी और हम इस घट्टी में पिसते रहेंगे फिर जरावस्था फिर बीमारी फिर व्याधि फिर बुढ़ापा फिर जन्म फिर मृत्यु इसमें हम घूमते रहेंगे क्योंकि उन सुफल के बाद में दुफल आएगा दुफल के बाद में फिर सुफल आएगा सुफल भोगेगी जब तक दुष्कर्म हो जाएंगे दुष्कर्म भोगेगी जब तक सुफल हो जाएंगे और इस तरह हम गोल गोल घूमते रहेंगे इसलिए हम जब शून्य पर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि मुझे अब न तो इस सुफल की कोई कामना है न कर्म के किसी भी अन्य फल की कामना है उस समय ही हृदय में शून्य की भावना का अवतरण हो तो यहाँ पर जब हम बड़े बर्तन में सिर घुसेड़ देते हैं और आंखें फाड़ के देखते हैं तो उस समय क्या होता है ऋषि कहते हैं उस समय एक बड़ी अजीब सी बात होती है आपके मन को कोई आसरा नहीं होता हमारा मन इतना इतना चंचल और इतना बदमाश है कि उसको लगातार आश्रय चाहिए जैसे हमने बचपन में जिन्न की कहानी पढ़ी थी तो उसको लगत कुछ काम करना को चाहिए बोले तुम कुछ भी काम नहीं होगा फिर तुमको खा जाऊंगा लगत मेरे को काम बताते चले जाऊँ चाहे जो संसार का काम बताऊँ तो मैं करता चला जाऊँगा मन ठीक वैसे जिन्न की तरह है। वो लगातार आश्रय की खोज में होता है लेकिन जब हम खाली बर्तन में मुँह घुसार देते तो उसको चाह के भी कोई आसरा नहीं मिलता उस खाली बर्तन के अंतरिक्ष में वो आश्रय के लिए भटकता है और जब उसको आसरा नहीं मिलता तो निर्विचार हो जाता है और उसी निर्विचार अवस्था में एक प्रकाश प्रकट होता वो हमारे आत्मबोध का प्रकाश प्रकट होता है शिवत्व का प्रकाश क्योंकि जब तक हम इन दो के एक्सक्लूड नहीं करते विचारों को मुक्त नहीं करते और हम पढ़ चुके हैं श्याम्भवोपाय का क्या मतलब है विचारों से जैसे ही हम मुक्त होते हैं अंदर से शिव का प्रकाश प्रकट होता है इसलिए ये बर्तन में झांकने की विधि को शाम्भवोपाय कहा इसके पहले भी विधि पढ़े सब शाक्तोपाय की थी ये विधि आई पहली श्याम्भवोपाय की इसमें कुछ नहीं करना है शाम्भवोपाय के अंदर हमने हमको यह भी मालूम है कि कोई क्रियात्मकता नहीं मन को शांत करना है मन को निर्विचार करना है और ये न को निर्विचार करने के लिए शिव ने अनुग्रह कर एक छोटी सी विधि बता दी विधि में विधि कुछ नहीं है खाली आप मटकी में माथा घुसड़ दो या बड़े बर्तन में सिर घुसा दो और आंखें फाड़ के देखो आपका तुरंत ऋषि कहते हैं कि आप सचमुच में अपनी योग्यता थोड़ी सी भी प्रबल कर लोगे तो तुरंत निर्विचार हो जाओगे अंदर आते से निर्विचारता आएगी हृदय के अंदर प्रबलता से शिवभाव प्रकट हो जाएगा तो इस धारणा का हम घर पर जाके या फिर कभी आश्रम में बैठ कर सबके सामूहिक रूप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अब जो आज हमारा अंतिम थोड़ा सा समय पाँच सात मिनट का बचा है उस समय में हमें कोशिश करेंगे कि हम आज एक प्रयोग करेंगे जिस प्रयोग में हम सब कालाग्नि रुद्र की भावना करेंगे कालाग्नि रुद्र एक अग्नि है जो हमारे दाहिने पेड़ के अंगूठे में शिव की संहार शक्ति विराजित दाहिने पैर के अंगूठे में शिव की सोमवार शक्ति जिसको हम कालाग्नि रुद्र बोलते हैं वो विराजित है सभी जीवधारी हम लोग सबके शरीर में है वो कालाग्नि रुद्र क्योंकि अगर ब्रह्मांड में है तो शरीर में भी यद पिंड तद ब्रह्मांड तो वो कालाग्नि रुद्र हमारे पूरे शरीर को जला रहा है पैर से जलना शुरू होता है जान जलती है पेट जलता है अग्निहा पूरा जलाते और जो कुछ जलता जा रहा राख में तब्दील होता जा रहा है और हम इस भावना पर से ध्यान नहीं हटाएंगे हमारा जलता जा रहा है शरीर पेड़ जल रहा है घुटना जल गया जान जल गई अब हमारा शरीर जल रहा है पूरे पूरे शरीर में आग लगे हमको ना तो कोई दर्द हो रहा है ना कोई तकलीफ हो रही हम मात्र इस जलसे हुए शरीर पर ध्यान करेंगे और जलते जलते जलते जलते जलते, जलते, जलते ये पाँच मिनट बाद पूरी तरह से भस्म बन जाएगा और हम फिर भी इसको देख रहे हैं तब हमारे हृदय में भावना आ जाएगी समझ में आ जाएगा कि शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है कि हम आत्म रूप से उस भस्म को देख रहे हैं क्योंकि अगर हम ये शरीर होते हैं, तो इसको देखता कौन इस राख को देखने वाला जलाए नहीं जैसा कि उपनिषद कहती है कि ये ना तो जला जा सकता है ना गिला किया जा सकता है ना सुखाया जा सकता ना से छेदा जा सकता है तो जब यह जलाया नहीं जा सकता है तभी तो यह हमारी राख बन गई इसके बावजूद तो राख को भी देख रहा है इस राख को तो देखने वाला राख में नहीं बदला यह आत्मा कभी राख में बदलती नहीं तो इस ये भावना से हृदय के अंदर हमारी वास्तविक परिचय हमारा प्रबल होता है कि मैं चेतन रूप हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं ये मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हूं ये शरीर जब राख बन जाएगा जब भी मैं ऐसे रहूँगा इसलिए कालाग्न रुद्र की हम अगले पांच मिनट में भावना करेंगे कि हम नेत्र के अपने शरीर में लगी हुई आग जो दाइने पैर के अंगूठे से शुरू होती है धीरे धीरे हमारे दोनों पैरों को और पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है और पाँच मिनट के अंत होते तक पूरा शरीर राख में बदल जाता है और हम उस राह को मुस्कराते हुए देख रहे हैं शांत चित्त से आनंदित होकर उस राह को देख हैं क्योंकि हमको वो हमारा मूल आनंद जो इस शरीर के दुखों की वजह से छुप गया था वो शरीर के नष्ट होने के साथ वो आनंद उजागर हो गया अब उस आनंद में कोई बाधा नहीं है इस शरीर के होते बहुत बाधा है लेकिन जब इस शरीर का नाश हो जाता है अग्नि से तब हमारे कोई बाधा नहीं तो आज हम उसी धारणा की अगले पाँच मिनट में भावना करते हैं कोई छोटा लाइट जला देते हैं बड़ी बड़ी जो है बंद कर देते हैं बड़ी बात करते